सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को ओम का नमस्कार कहानियों का कारवा में आज सुनिए उदय प्रकाश की कहानी आचार्य की रजाई वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित दत्तात्रेय के दुख कहानी संग्रह से इस कहानी को लिया गया है तो सुनिए कहानी आचार्य की रजाई ये तब की बात है जब सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय आज की तरह ही बेरोजगार और बदहाल थे और जैसा कि कुछ लोगों की फितरत होती है विनायक दत्तात्रेय ने भी बदहाली और फाका कशी की एक मशहूर विश्वविद्यालय के पास बीरसराय नामक मोहल्ले में दस बाई आठ फुट के कमरे में जहां उनके आगमन के पहले मकान मालिक चौधरी मंगत राम की दो भैंसे बदती थी सरिवार रहते थे उसी कमरे में खाना उसी कमरे में सोना उसी कमरे में दरवाजे के पास नहाना पेशाब आदि करना दिशा फरागत के लिए वो सौ परिवार बोतल शीशी लेकर दिल्ली की सत्तर प्रतिशत जनता की तरह ही सड़क की पटरियों पर या भारतीय तकनीकी संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में वो आते थे वो विख्यात संस्था अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी का अविष्कार नहीं कर पाई थी जो 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े सामान्य भारतीय नागरिकों के हगने मूतने की कोई सस्ती और सुलभ व्यवस्था कर सके उत्तर आधुनिकता और समाजवाद आदि का आगमन राजधानी के इस परिवेश और पर्यावरण में भी होना था लेकिन आज की ही तरह तब भी वो आगमन यहाँ नहीं कहीं और हुआ था सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय उन दिनों विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर थे घर का किराया राशन बच्चों के लिए दूध और कपड़ा दवा आदि का खर्च चलाने के लिए वो अनुवाद ट्यूशन प्रोफ रीडिंग वगैरह करते थे और उन्होंने अपने उन विवादास्पद और विख्यात नाटकों को उसी दौरान लिखा जिनके अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषाओं में अब तक हो चुके हैं और जिन नाटकों की बदौलत वो आज जाने जाते हैं जाड़ा रहा था दिल्ली का जाड़ा कुख्यात है विनायक दत्तात्रेय भैंस के जिस भूतपूर्व कटरे में पत्नी और अपनी दो नन्ही संतानों के साथ निवास कर रहे थे वहां दरवाजा नहीं था लोहे की छड़ की सलाखों वाली फटकी थी उसमें दरी चादर पत्नी की एकमात्र शॉल आदि लटकाने के बावजूद हवा सीधे अंदर आती थी हवा भी ऐसी जो शिमला मनाली हिमाचल और पता नहीं कहाँ कहाँ से जहा जहां भी बर्फ गिरती वहा वहा होकर बर्फीली छुरी कटार लेकर आती थी और सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के परिवार पर हमला कर दे थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रजाई एक ही थी जिसमें विनायक दत्तात्रेय के परिवार के चार प्राणियों का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से था लेकिन नई रजाई खरीदने लायक पैसा सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के पास नहीं था रजाई तो चाहिए जाड़ा जबरदस्त है विनायक दत्तात्रेय ने सोचा वो सुबह ही आरके पुरम के सेक्टर थ्री के मार्केट के बाहरी कोने में रजाई गद्दे भरने सिलने वाले गिया की दुकान में बैठ जाते हैं। और यहां वहां की बातें करते रहते मकसूद मिया गरीबी में तो थे लेकिन उनका दिल तंग नहीं हुआ था उन्हें ये जानने में देर ना लगी कि अदबू मुसविरी का ये आला दर्जे का हुनरमंद शख्स दरअसल दिल्ली के जाड़े से परेशान है लेकिन रजाई भरवाने सिलवाने लायक पैसे इसके पास नहीं है इसलिए मकसूद की रजाई ये कबूल नहीं करेगा तो उन्होंने एक चाल चली अगली सुबह जब विनायक दत्तात्रेय उनके दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया की मकसूद मिया एक रजाई का गिलाफ अपनी गोद में आधा फैलाए बैठे गिलाफ को उंगलियों से टटोलते और गौर से उसे देखते हुए बड़ी संजीदा फलसफाना आवाज में मकसूद मियां ने पूछा विनायक भाई देख रहे हैं रजाई का गिलाफ देख रहा हूं विनायक दत्तात्रेय ने कहा जाहिल है यहाँ के कस्टमर चालू चीजें खरीदते हैं इसे देखिए क्या उम्दा डिजाइन है पुष्ट दर पुष्ट हथकरघे पर काम करने वाले जुलाहों और कारीगरों ने इसे तैयार किया है जरा छूकर देखिए कपास के सूत की नरमी और गर्मी आप दोनों महसूस करेंगे िया ने कहा रियली मकसूद को उंगलियों से टटोलते हुए कहा ने अपनी चालाक दानिशमंदी का फेंका। विनायक भाई पता है इसका दाम क्या होगा सिलाई भराई समेत आप बताएं। विनायक दत्तात्रेय ने उदासीनता के साथ कहा सिर्फ पैतालीस रुपए साढ़े किलो अच्छी उमदा रूई और सिलाई भराई समेत तैयार शुदा रजाई की कीमत सिर्फ रुपए सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक का खुला रह गया इतनी सस्ती रजाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई इतने में तो दिल्ली में चप्पलें और बनियाने बड़ी मुश्किल से मिलती है अब देख लो मकसूद मिया मंद मंद मुस्कुराए उन्होंने कह ही डाला पूरी दिल्ली में इससे कम कीमत की ऐसी बेहतरीन उमदा गर्म रजाई मिल जाए तो हम अपने दुकान बढ़ा लेंगे यहाँ से दो घंटे में रजाई भरकर तैयार हो गई और विनायक दत्तात्रेय उसे सिर पर लादकर के अपने निवास की ओर लौटे। उनका हृदय भीतर-भीतर किसी मुन्ने खरगोश की तरह बार बार उछल कूद कर रहा था कि अभी जाकर वो पत्नी को चौंका देंगे और अपनी दोनों संतानों को स्कूल से लौटते ही डांट डपट इस नरम गरम उमदा नई रजाई के भीतर भेज देंगे ऐश करो बेटो लेकिन जब तगाई के साथ खोल के बाहर निकल आई रूई की फाहो को बालों और कपड़ों में लपेटे विनायक दत्तात्रेय अपने भूतपूर्व भैंस के कटरे यानी निवास स्थान पर पहुंचे तो वहां विभाग के आचार्य प्रवर करकट विराजमान थे। पत्नी ने उन्हें चाय दी थी जिसे वो पी रहे थे और साथ में नमकीन जिसे वो चबा रहे थे अत्यंत सुंदर रजाई अत्यंत महंगी होगी पत्नी से पहले रजाई को देख चौंकने वाले आचार्य कर्कट थे नहीं सर सिर्फ पैतालीस रुपए की विनायक दत्तात्रेय ने सच सच बताया आचार्य बतायाचार्यकट का मुंह आश्चर्य मेंियाँ की तरह वो भी तंग गस्त और तंगजेब भले ही हों दिल खासा लंबा चौड़ा था इसके अलावा आचार्य कर्कट उसी विभाग में प्राध्यापक थे जिस विभाग में विनायक दत्तात्रेय शोध कार्य कर रहे थे शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष आचार्य कौटिल्य केसरी के साथ उनकी बड़ी घनिष्ठता थी कहा जाता था कि आचार्य करकट ने महाआचार्य आचार्य लीला पुरुषोत्तम की रसोई का काम करके तथा अपनी वाणी से उन्हें प्रसन्न करके विभाग में ये नौकरी प्राप्त की थी वरना उनका अकादमिक रिकॉर्ड सम्प्रति बेरोजगार बदहाल और भूतपूर्व भैंस के कटरे में निवास करने वाले सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के मुकाबले खासा खराब था मैं कल ही ला दूंगा विनायक दत्तात्रेय ने फौरन वादा कर लिया वो आचार्य कर्कट को हर हाल में खुश करना चाहते थे दरअसल विनायक दत्तात्रेय इतने संकोची और गड़बड़ जीव थे कि वो किसी को सीधे सीधे खुश भी नहीं कर सकते थे खुश वो अपने शोध निर्देशक आचार्य कौटिल्य केसरी को करना चाहते थे लेकिन सीधे नहीं आचार्य कर्कट के माध्यम से उन्हें हमेशा उम्मीद रहती थी की विभाग में जब महा आचार्य कौटिल्य केसरी के साथ आचार्य कर्कट बैठेंगे तो उनसे प्रसन्न करकट अवश्य कोई न कोई बात कहेंगे जिससे उनके शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष आचार्य के श्री प्रसन्न होंगे। विनायक दत्तात्रेय अपनी तंगहाली, बेरोजगारी और परिवार के बोझ से परेशान और खस्ताहाल हो चुके थे उन्हें किसी न किसी नौकरी की तत्काल जरूरत थी जिससे उनकी आय नियमित हो और परिवार की दाल रोटी चले लेकिन जैसा की सब जानते हैं सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय को दोनों आचार्यों ने कभी कोई नौकरी नहीं मिलने दी आचार्य कौटिल्य और आचार्य करकट यद्यपि एक दूसरे के विरुद्ध जड़ काटो, षयंत्र और पृष्ठभूमि निंदा आदि करते रहते थे परंतु विनायक दत्तात्रेय को नौकरी न मिलने देने के मामले में दोनों के बीच अमेरिका और इंग्लैंड या भारत और भूटान जैसी एकता थी दोनों कहते थे साला फटीचर पगलेट। बना फिरता घुटने टिकवाकर महरौली रोड की गि में जब तक नाक नहीं रगड़वा लेंगे नौकरी नहीं मिलने देंगे बहरहाल अब रजाई प्रकरण ये पकड़ो पचास आचार्य करकट ने अपनी जेब से पचास का नोट विनायक दत्तात्रेय को पकड़ा दिया विनायक दत्तात्रेय जब मकसूद मिया को पचास का नोट देते हुए दूसरी रजाई की मांग की तो मकसूद मियाँ का हलक सूख गया दिल घुटने मुड़ नीचे बैठ गया और दिमाग में संसनाती बिजली दौड़ गयी किसी हाल में रजाई 110 रुपए से नीचे नहीं पड़ती थी वो तो मकसूद मिया ने इस तंग हाल नेक और इंसान विनायक दत्तात्रेय को मुसीबत ज्यादा पाकर उनकी मदद करनी चाहिए थी अब वही हमदर्दी खुद उन्हीं के पेट पर लात मारने चली आ रही थी मकसूद मिया ने विनायक दत्तात्रेय से इस अचानक एक और रजाई की जरूरत के बारे में पूछा विनायक दत्तात्रेय ने उन्हें सच सच बता दिया मकसूद मिया ने कहा अब विनायक भाई तुम्हारी नौकरी का सवाल है इसलिए उस हद हाँ दर्जे तक गिरे हुए मकौड़े के लिए मैं रजाई भरवा देता हूँ वरना तो तुम जानते ही हो कि हमारे मजहब में सुअर को छूना और देखना तक नापाक है उसे रजाई उड़ाने की तो बात ही छोड़ो शाम छह बजे तक रजाई तैयार हो गई। मकसूद मियां ने अपने होने वाले नुकसान को जितना कम कर सकते थे किया साढ़े किलो की जगह पौने तीन किलो रुई भरी गई उसमें से भी आधी रुई किसी पुराने रजाई से निकाल धुनी गई धूल पानी खाई हुई मुर्दा रुई रजाई का अस्तर भी पतला और सस्ते लंकलाठ का जो पोस्ट ऑफिस में पार्सल लपेटने के लिए काम आता था गिलाफ के ताने बाने भी जरा छतराए हुए और एक दूसरे से अलग हटे हुए रुई के थक्कों को बाल भोंग कंधे और चेहरे पर लपेटे सिर पर रजाई को लादे सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय जब आचार्य कर्कट के फ्लैट में पहुंचे और रजाई को फर्श पर रख अपनी नजरे ऊपर उठाई तो उस समय लुंगी लपेटे हुए अधेड़ आचार्य करकट एक गमार और गाबालिग लगती शिष्या को रूप तथा अंतर वस्तु एवं विडम्बना समझाते हुए पटाने में थे। आचार्य करकट को ऐसे गंभीर उत्तर आधुनिक विमर्श के बीचों बीच विनायक दत्तात्रेय द्वारा इस तरह रजाई का पटकना अत्यंत असहनीय लगा उस नाबालिग और मूर्ख रूप वाली अत्यंत घाघ और चालाक अंतर वस्तु की शिष्या ने कुर्सी पर रख दी गई चुन्नी को अपने सेठा का जोड़ ली। विनायक रजाई थी हालांकि विनायक दत्तात्र विभाग के सीनियर रिसर्च स्कॉलर थे और वो लड़की एम आई प्रथम वर्ष की कनिष्ठ छात्रा परन्तु न तो आचार्य कर्कट ने उनसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा न उस लड़की ने उनके प्रति कोई ऐसी सम्मान जनक मुद्रा प्रदर्शित की तो मैं चलू सर विनायक दत्तात्रेय ने स्वयं को सूप में कंकड़ कबाब में हड्डी या दाल भात में मुसलचंद जैसा अवांछित और उठपटांग स्थिति में पाकर कहा तभी आचार्य करकट ने रजाई को गौर से देखा और उठकर उसे उन्होंने फैला दिया रजाई से यह संपूर्ण साक्षात्कार किसी ग्रीक त्रासदी के अंतिम प्रसंग की तरह ही अत्यंत गहरा और मर्मांतक सिद्ध हुआ ये रजाई है आचार्य कर्कट की आंखों में अभवासना का मत भरा रस नहीं क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी अचानक आचार्य करकट की वो नाबालिग रूप और घाघ अंतर वस्तु वाली शिष्या हंसी मेरे को तो सर सच्ची बोली रजाई नहीं लिफाफा लगती है विनायक दत्तात्रेय ने बड़ी निरीह पराजित और पीड़ा भरी आंखों से उस छात्रा को देखा लेकिन उस पर उनकी दृष्टि का कोई असर नहीं हुआ मैं तो सर आपसे सच कह रही हूँ मेरी अम्मा इस कपड़े का पोछा भी नहीं लगाएंगी <laughs> आचार्य करकट अपनी लुंगी संभालते हुए चिंग्याती आवाज में चिल्लाए ले जाओ तत्काल इस लिफाफे को मेरे सामने से अपमानित दुखी और तंगहाल बेरोजगार विनायक दत्तात्रेय जब रजाई को पुनः सिर पर लाते आचार्य करकट के फ्लैट से निकल रहे थे तो पीछे से आवाज आई वो पचास रूपए वापस कर जाना यहाँ नहीं विभाग के मेरे कमरे में समझे तीन दिन बाद सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के शोध प्रबंध भारतीय साहित्य में नैतिक चेतना का दूसरा अध्याय शोध निर्देशक आचार्य कौटिल्य केसरी ने कड़ी टिप्पणी के साथ रिजेक्ट कर दिया उस साल दिल्ली का भीषण जाड़ा बीरसराय नामक मोहल्ले में चौधरी मंगत के भूतपूर्व भैंस के कटरे में रहते हुए कई साहित्यिक पुरस्कारों आदि से सम्मानित सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय ने भयानक गरीबी में तीन तीन रजाइयों के साथ मजे में काटा पूरे हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद कांड को लेकर दंगे और चुनाव हो रहे थे उस दौरान हर रात सोने से ठीक पहले विनायक दत्तात्रेय का पूरे चार प्राणियों का परिवार एक स्वर में रजाई में घुस एक साथ बोलता था शुक्रिया मकसूद भाई तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान तुझे सलामत रखे विनायक दत्तात्रेय अभी भी वही रजाई सर्दियों में उड़ते और गर्मियों में बिछाते और उसी को ओढ़कर या बिछाकर अपने विवादास्पद और चर्चित नाटक लिखते हुए अपनी और अपने परिवार की दाल रोटी चलाते हैं तो श्रोताओं आप सुन रहे थे उदय प्रकाश की कहानी आचार्य की रजाई कहानी आपको कैसी लगी फेसबुक या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू देखें। तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे ओम को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा